श्री श्रीरामकृष्णकम सप्तम परेद क्लेशोधिकगृतरस्तेम्यक्ता सतचेतसा अव्यक्ता हिगतिर्दुखम देहवद्भरवाप्यते गीता द्वादाध्याय से पंचम श्लोक भक्ति युगधनगति दाहंता भक्ता हताकहंता विजय श्रीरामकृष्ण महाशय भास्मता उपदशती दाहंता किं निर्दोष श्रीरामकृष्ण आम दाहंतास अहम, अहम इत्य अत्र अोषो नास्त एतेन तु इस्वर लाभो होती? यस्य दासा तस्य काम एक ईश्वरलाभो विजय अस्त ये दाहंता तमक्रोधादीकीदृक्रीरामकृष्ण यो यदि तदा काम कामक्रोधो आकार मात्रम मत कव अवशिष्यदी ईश्वरलाभादन दाहंता नक्नोतिपर्शम स्पर्शा भवती असेरा करो वर्तते परम कस्प हिंसा न ना नारिकेलस्य नारिकके पत्र स्खलना परम केवलं रेखा तद्रेखया एकदा नारिकेल एकुभूय यारिकेलप्रसी एवं यहा साक्षात्ते स्र काम कामक्रोधियों आकार मवशिष्य बालकावस्था संजाते बालक यहां सज त गुणा कसा आधीन बालक वस्तूनी आसक्ति यत्त काल पर तावा कालोपेक्षक पंचप्यक मूल्य वस्त्र तम अर्धानक मूल्य पुत्तलेन विस्मार्य आधा शक्नो परम अति अतिदृढ़ वक्षति ना हम मम पिता कृत्वा दत्तं। बालक दत्तकसविधे सर्वे सामना अयन अयम कनीयान कनी विधा वर्दते, बुद्धि वर्त अस्ति जाति मात्र भणित असौ तदग्रजोस् स तक्षकोति चेदुप्वेशजन भुंजीयात बालकृणा नस्ति शुच्य शुचिबोधो नस्त पुरुष सर्गास्ते मृल्लिप न कौती केचन सामे परम भी भक्ता हता दाहताब्यहम दा प्रभु अहम भक्त गवान्म भक्त वर्तते ईश्वरलाभा वर्तवते अहंता नापयती पुनरे तरह अभिम्स अभ्यास ईश्वरलाभो अयमे नाम भक्तिग भक्ति ब्रजान ब्रह्म भगवान्शक्तिमा चेद ब्रह्म ज्ञानमें दाँ शक्नो भक्ता ब्रह्मज्ञान न वाचा अहम दास प्रभु अहम सुत माता पिरक्षि वाछति विजय ये विचारम वेदात विचार तम तेह तुयु श्रीरामकृष्ण आम विचारा शक्य अयम ज्ञान योगच्य विचारग अति कठिन तोभ्यं तो सप्तम भूमि विषय उतवनस्तूमौ मनस उपगमें सधिर्भवती ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अय बोधो यथार चेत मनसो लयो सर्भवती कितु कलौ जीव अन्नगत प्राण ब्रह्म सत्यम जगन्मथ्या बोध कथम सैत् सबोधो देहबुद्धेरनुपगमे न सैत्म देह नाह मनोस्मी चतुर्वशति तत्वास्म सुख दुखातीत मम पुनः शोक जरा स्मृति क्व एकददजत कलौ दुरदभव यदार क्रियता कतो देम बुद्धि प्रस्फुरेत अस्वस्थ पादपं इधिधि मनुष्य समूल मुत्टि परम तत्परे दुरव प्रात पश्य वृक्ष से उपचाखा प्रस्फूरीता देहापैति अतः भक्तिग कलयुगाय या साधीयान अनायासस् न पुनः शर्करा बुभूसा शर्करास रोचयाम मम ऐतादी इच्छा कदा नव ब्रूियाम अहम ब्रह्म अहम वनाम भगवान्व दास पंचम भूमिस्था ष्टभूमे मध्यभागे इतस्त क्रीडन साधीय ष्टभूमि अतीत्य सप्तम भूमौ बहुकालं स्थातुम् अमेच्छा न भवति अहं तस्य नाम गुणगानं करिष्यामि एषा ममेच्छा सेव्यसेवकभावः अत्युत्तमः किञ्च पश्य गाङ्ग एव तरङ्गः न तु तारङ्गी गङ्गा इति कोऽपि वदति सोऽहमेव इत्यभिमानो न साधीयान् देहात्मबुद्धिसत्त्वे य एतदभिमानं करोति तस्य विशेषेण हाभवती अग्रत उपसर्पनो क्रमेण अध पावनत्म वंचयति स्वयावस्था बोधुम न शक्न द्विधा भक्ति उत्तम ईश्वरदर्शनोपा परम भक्तिमात्रे ईश्वरलाभो नेम भक्तिश्वर न ल प्रेम भक्र परेम अनुराग से वाणुद्लाभों नवीर प्रीते अनुद लपरवेद्या भक्तिरस्ती वैध भक्ति। कार्य उपवास कर्तव्य तीर्थगमन करीय्भिपचारे अपचितिवती बलिदानी कर्तव्या वैधभक्तित साम्रेडाषत क्रमशो रागभक्तिदेति किंतु यदरागभक्तिर्न भवे तबदरलाभो न सैत्न प्रीति अपेक्षिता संसारबुद्धि अशेषा अपे तस्मोति स तदा स लक्ष किचि रागभक्तिवत उदैती स्वतस्तिद्धा आशय स्वाद आस्ती आबाल्य दब ईश्वरकते कृंदती यहाद विधिवादीया भक्ति पवनस्पर्शोपलबीजन वाताय बीजनमेक्षर प्रीतिदेश्य जप तप उपवास किंतु यदि दक्षिण समीरण स्वतः प्रवहति व्यजन लोकस््यजते अस्वरमुराग प्रेम स्वदेती चेज्जपादो हरिप्रेमा प्रमत्ति चेदि क्रिया क्या यीतिर्नोदीया तब्दक्ति अपरणति तस् सती साक्तिर्नाम परणता भक्ति यस्या यणता भक्ति सईस् आलाप से उपदेश्चारण कर्तना भक्ति परणति विंदते चेदारणाह चित्र चित्रग्राहक यंत्रस्य काचो मसे मसी दीप्त यस्य चित्रस्य आवेशो तथा परम केवले काचे सहस्त्र सहस्र चिवेश सत्य नंचित अवसरण मात्रेन काचो यस्व तस्वतीषवती प्रीतिमते उपदेशों नवधार्यते विजय महाशय ईश्वर लब्धुम तद्दर्शनाये किं भक्तिमात्रमें परीरामकृष्ण आम भक्व शक्य किंतु पिणता भक्ति ही, प्रेम भक्ति राग भक्तिरपेक्षिता भक्ति सुदयाद तस्ति यहाँ मतरी प्रीति माता पुत्री प्रीति भार्य भर्तरी प्रीति इं प्रीतिगक्ति प्रस्फुरेत्मी कुटुब तन्मयाकर्षण न दया ठतिय कर्म भूमिमात्रम प्रतीयते परम कलिकाता गेहम पलिका कलिकातायाम कलिकाेह निर्माय स्थात कर्मकृते ईश्वरे प्रीते हुसाशक्तिषुद्धिशेषत अपयात विषयबुद्धिर्लेश मात्रशन नवती दीपनशलाका सिद् सहस्रकृत घर्षण क्रियता कथम न दीपेत एक मृतशलाकाचय मवती विषयास मन सिता दीपन शलाका श्रीमती दी राधि का यदोचत अहम कृष्णम पशा सखी जनाचु क्वीम तो तशा अभी सी श्रीम्तवादीत सखी नयने अनुरागा विधीय तं दुम शक्ष्य विजय प्रेति प्रति युष्माक्रह्म सामीय संगीते एववास्थ प्रभो अुरागमृते यग द्वारा किं ता शक्य अयम अग इद प्रेम इं परिणता भक्ति इंब प्रीति सकत सै तदा साकार साएत ईश्वरदर्शन तत्परण नवती विजय ईश्वरदर्शन कथरामकृष्ण चित्तशुद्धि विना काम कांचनौ मनोमलनमस्त मन समलम अस्ति सबलमस्तमा वृता शुचि अयस्काश्य क्षात मृत्कर्दमा तो मणिना आकष्यते हे प्रभो न पुनस्तादृश कर्म क्या वदन सानुतापं कोपुताप्रंदती चेद मलक्षाला ईश्वरूप अयस्का मणिम मनोरूप शुचिमाकर्षति तदा भवती, इस्वर दर्शनम सामधिर्भवती ईवरदर्शन परहस्रकृत्व चेष्टस्व तत्पा विना किमें नवती तत्पातरेण तद्दर्शन नृप कि अनायासतों अहंकृते का हान विधात अहम कर्ते बोधसत् ईश्वर साक्षात्कार नवती भाण्डारे कशा तदा गृहकर्ता कोपी यदि वदेत महाशय भाने वस्तु निर्गम्य ददाईति तदा वृते कर्तावृत्तिभा कशना पुनरहम कुर्याम ग किंकु यदृतिरा विभूति अनायासा नवती कृपोदर्शन होती स ज्ञान सूर्य तस्य एकेन किरणेन जगत्यस्मिन् ज्ञानालोकः समापतितः अत एव वयं मिथो वेदितुं शक्नुमः जगति च बहुतर विद्योपार्जनं कुर्मः तस्य आलोकं यदि स सकृत् स्वयं तन्मुखे पातयति तदा तस्य दर्शनलाभो भवति आरक्षाधिकर्ता नक्तं तमसि लण्ठनदीपपाणिः भ्रमति तन मुखं कोप द्रुम न शक्ति परम तेन आलोकन स समेशा मुखं द्रुप शक्नो सर्वे परस्पर मुखावोकोपी आरक्षाधिकर दिदीक्षत तदा स प्राथनीय वक्त महोदय कृपया सकृदारोक स्वुखोपरी सवर्तय सकृत्म द्रक्षा ईश्वर प्राथनीय प्रभो कृपया ज्ञानलोक आत्मन उपरि उपरी सकदे अहम वाम पशा गृह दीपो न ज्वल तैनचिम हृदय ज्ञानदीप प्रज्वालनीय ज्ञानदीप दीपयि गेहे ब्रह्म मैया मुखम पश्य भो विजय औषधसह स्री प्रभोरग्रत सेविष्य औषध सजन सेब्यम श्री प्रभुना जलम आनीत श्री प्रभु अहेतुकंधु विजय यानशुक्ल नौश दत्वा आया नक्नो श्रीप्रभुना मध्ये मध्ये लोक प्रेश्यते आगमनाय वो बलरा प्रषिता बलराम शुल्क दाषति बलरा सह विजय सगता संध्यासम विजय नौकुमर तथ तथा विजयस्य अने संगिनो बलराम से नौका बलरामस्थ बाग्बाजारतीर्थयिश्य मटर्मोदी ताम नाव नौका बागबाजारस्पूर्णतीथम उपेता जदा बलराम से बाग्बाजारस्थवन समीपता तदा कथित कौमदीपस्फूरता अद शुक्ला चतुतिथिशतर्तु स्कैत्यम अभूयते प्रभो श्रीरामकृष्ण से पीयूषोपम उपदेश स्मर स्मारदीयां आनंदमूर्ति हृदय धारियो विजय बलराम मटर्मोदयाद गृह प्रत्यार्तंस्